जी विष्णु जी आप बताइए अभी आप कह रहे थे कि 1 किलो चावल लेकर के आप आ रहे थे रास्ते में कुछ हुआ आपके साथ क्या आप करके आ हां सर हम गोर्कुंठ से जैसे ही गोर्कुंठ से इधर 3 किलोमीटर इधर मुनकटगढ़ी की तरफ आ रहे थे हमने किसी कहीं से भी चावल 1 किलो चिट्टकी हमने कहा कहीं पका देंगे इसको कच्ची तो जैसे हम सर आ रहे